श्री, श्री राम श्रीरामकृष्णकथा चतपरछेद शोकातुरा ब्राह्मणिया गृह प्रभु श्रीरामकृष्णु श्री बाग्बाजार्सया शोका ब्राह्मणिया गृहमागत गृह पुरातनम गृह प्रवशतम गोशाला छदपरी उपवेशन स्थान आयोजित छद केचन दंडा केचन तर्वे एव, समुत्सुका कदा श्री प्रभु द्रक्ष्य ब्राह्मणिया भगनी द्वे विधवे गृह अनयो भ्रातर अभी सपरिवार वसा ब्राह्मणिया एकस्याह एक कन्या मृत्युकार निरतिशय शोका अद प्रभु गृह पदाप क्य समीती यी प्रभु श्रीयुक्तनंद वसुगृहे आसी तब्राह्मणीगृह बता कौतीम कदा स आयास प्रभु अवदत यत नंद वसुगृह तस्यागेहं तस्ती विलंब कारणा कारण सािंत स्म शे त्री श्री नायास भक्त सहित आगम्य छोपरी उपवेशन स्थने आसन स्वीकृत समीपत कठोपरी मास्टर मटर्महोदय नारायण योगेन सैन देंद्र परम कनिया नरेन्द्र इत्याद अनेके भक्ता आगत संहता ब्राह्मणिया भगनी छदोपरी आगत्य श्री प्रभु प्रणम्य वह अग्रजा अद्ता नंद वसुगृह वार्ता आने कथम एतावान्न विलंबा इदानिम इदान प्रत्यार्तिष्यती नीचे शब्दे संजाते स पुनः कथयती असौ अग्रजा आयाति सा दृष्टुम प्रवृत्ता किन्तु सा इदानिम प्रत्यागता, श्री प्रभु सहास्य वदन भक्तपरवृत सन् उपेष्ट अस्त महोदय देव्रम प्रति मनोहर दृश्य बालवृद्धा स्त्री पुसो वृंद शो मानाह दंडा सी अथ समुत्त्सुका अग्न दृम तथा भाषणम अवत भाषण श्रोत द्रीरामकृष्ण प्रति मटर्मोदय उक्त यदि स्थान नंदवसो अपेक्षा उत्तम स्थान यक्ति श्री प्रभु हसती इद्मं ब्राह्मणिया भगनी कथयती असौ अग्रजा आयाती ब्राह्मणी आगम्य श्री प्रभु प्रणम्य कि वक्ष्यति किं क्यम की निर्णेम नक्नोती्राह्मणी अधीरा सती वदी भो अहम तो आनन्दातिथान धारियम नोमी भो युष्माच्यता कथम अहम जीवेय अय भो मे चंडी यदा समागता, सगता योद्धरक्षीसहता परिरक्षाम कुरी स्म तदा तो इयान आनंदो न जा भो आई भो चंडीकृत शोक इधकस अस्त अचित स यदा नायात यदि तत्स गंगाजल वर्जय्या न भूय अवता श्रीप्रभुणा सह आल्या सकमी अतर तो दक्षा दृष्टि प्रस्था प्रस्थ ग सर्वान् एहिरे मम सुखं दृष्टि यात गे योगींद्रम ग वच् मम भाग्यम दृष्टि गम्यता ब्राह्मणी पुनः सानंदमरा सती वदी क्रीडाया भाग्यक्रीड़ायां एक प्राप्त सद्वान्कलक्ष्य प्राप्त अस्टा आनन्दातिथेयन अम्रीयत सत्यसत मियते स्म अयि भो मम तो तथा जैत भो जुष्मा आशीर्वाद क्रीयता अथथ अहम सत्य सत्यम मैं मणि ब्राह्मणिया आरती तथा भावस्था दृष्टि मुग्धो जातः जाता सादरजों ग्रहीतं ग्राह्मणी वजती तत्को सात प्रणाम ब्राह्मणीता सगता दृष्टि आह्लादा अस्ति आगतम कनियांसम अस्वुष्मा आगत कनीयांस नरेन्द्र कह अन्यथा कसीष्यति ब्राह्मणी एवं आलाप कुरते तस्नी आगम्य उद्विघ्ना सती व अग्रजे एहिभा चेत किएि वे कि शक्यां ब्राह्मणी आनंदन विवला श्री प्रभु तथा भक्ता पश्य विहाय न पुनः गन्तुम शक्नो एवं आलापात परम ब्राह्मणी सातिशय भक्त श्री प्रभु नित्वा नीच्वा मिठान्नाक नवेदेत भक्ता अदे उप्य सर्वे मिषान्न प्राशन करने रात्रि प्र प्रा अठवादन मिता श्री प्रभु प्रस्थान सदग कस्थलेन प् अलिंद आलिंद पश्चिम सह प्रांगण आगतव्यम तोशाला दक्षिणत प्रधानद्वारगंत श्री प्रभु यदांद प्रधानद्वार आगछति तदा ब्राह्मणी उच्च आहवती अय वधुक शीघ्र पदरजों गृहतूदेवी प्रणतवती ब्राह्मणिया भ्रता अगम्य प्रणतवा ब्राह्मणी प्रभु वदा अयं अपर एक भ्रता मूर्ख श्रीरामकृष्ण न न सर्वे उत्तम जान कदीप धारियन सहागमन करो आगछत एककस् उत्तम भाषो न जाता कनीया नरेन्द्र उच्च वदती दीप देहि दीपे न चिंतम समाप्त प्रदीपारण सयोजनमें समेशाम हाष्यम इद् गोशाला ब्राह्मणी श्री प्रभु एसा मे गोशाला गोशाला समीपे सकदंडा अभवत पिता भक्ता मणि भूमिष्ठ सन श्री प्रभु प्रणमती तथा पादपराग इदानं श्री प्रभु गडुमा गृह या पंचम परच्छेद गडुमा गृह प्रभु श्रीरामकृष्ण गडुम गृहसिवेशन प्रकोष्ठे प्रभु श्रीरामकृष्ण उपेष्ट अस् प्रकोष्ठ प्रथमतलेक्षा मगोपरी प्रकोष्ठाभ्यता वाद्याशीलनकेंद्रम विद्य युवकायंत्र आदा श्री प्रभो प्रत्यर्थम अंतरा अंतरा वादय स्म राष्टवादन अद आषाढ़स सेपत चंद्रलोक आकाश गृह राजव अभूत श्रीप्रभुक्ता आगम्य तकोष्ठ उपा ब्राह्मणी अगतवती सा सकृगृहाभ्यर जाती पुनः एक बह आगम्य अवेशन प्रकोष्ठ सेवासमीपमेदंडा वर्त पल्या कतिचन युवका आलाप प्रकोष्ठ सेतायनोपरी आई प्रभु पश्य पल्याुवकृद्धा सर्वे श्री प्रभो आगमन आगमनवाता शुवा सोत्साह महापुरशदर्शनाथ सगता वारोपरी बालाका आरूढ़ खनैया नरेन्द्रो वह अरे यूय गृहम गचत प्रभु श्रीरामकृष्ण सदती नठंतु भो ठन्त भो श्री प्रभु अंतरा अतरा व हरी ओं हरी ही ओम शतरंजीवस्त्रोपरीक आसन दत्त तदुपरी श्रीरामकृष्ण उपविष्ट एकातावाद का वराका गीत गाय गा आदिष्ट तुखासन नवतीभु तस्वीप शतरजीवस्त्रोपरी उपवेशय आहूतवा श्री प्रभु वदरी आश्यता अहम नयाुक्त आसन संकोचय स्म वाका गायशवकुर करुण दीने कुंज कानन चारिन माधव चारिमाधवनो मोहन मुरली धारिन मोहन कुरु कु कुरु कु हरिध्वनि कुजकिशोर कालीयह हर कातर भय भंजन द्वक्रनयन् बङ्किमशिखिपक्ष राधिकाहृद् हृद्रञ्जन गोवर्धनधारन् वनकुसुमभूषण दामोदरकंसदर्पहारिन् श्यामरासरसविहारिन् हरिध्वनिं कुरु हरिध्वनिं कुरु हरिध्वनिं कुरु मनोमे गानं एहि मातः जीवन उमे इत्यादि श्रीरामकृष्णः अह कीद गान कीदशावाद्यम कीदश वादन कचन बालको वेणुवादन कौती स्म तं प्रति तथा अपरमेक अंगुया निर्देशन वजती अयम स च मिथुन वह इद्म कवलतान वाद्यम प्रचलतिस्म, स्म वादना परं श्री प्रभु आनंद सन् ब्रुते अहो कियत मनोहर सर्वविध वादनम विदितम बाक मास्टर वजती असवादन एते सर्वे उत्तम जानबका गीतवाद्यावसने ते भक्ता किंचितिद गीयता दंडा अस्सी स द्वारसमीपत अवद गैरपी न जीयती एको महिम महोदयो महोदय मन जाति पर स न गाती कशन वराक कथम अहम पिता अग्रतौ गाँ शनों कनिया उच्चहास्य कुरन अवत्दूर न उपश्रि सर्वे सारी की क्षणा परंब्राह्मणी आगत कथय भात एक तो श्रीरामकृष्ण वदती कथम भो ब्राह्मणी त्र उपारो दी या श्रीरामक अत्र आनीय दीयताी गडुमाता उक्तवती प्रकोष्ठे सकृद पदरजो दीयताको काशी संपश्यती प्रकोष्ठे मरण अपत्ति सैु श्रीरामकृष्ण ब्राह्मणिया तथा गृह बाहतपुर गांव चंद्रलोके चंद्रलोक भ्रमित मास्टर मटर्मोदय तथा विनोद गृह दक्षिणत मुख्यमारी आलपंत पादचारण कुरता